दर्शन की 14वीं कक्षा वेदान दर्शन के प्रथम अध्याय के दूसरे पात के 21वें सूत्र तक पिछली कक्षा में हम देख चुके थे पिछले प्रकरण में परमात्मा ही उपास्य है और यहां जो अंतर शब्द से कहा गया भिन्न है उससे आत्मा का ग्रहण नहीं कर सकते परमात्मा का ही ग्रहण होगा प्रकृति का भी ग्रहण नहीं कर सकते इत्यादि ये जो सारी चर्चाएं चल रही थी अलग अलग प्रमाणों से हेतुओं से युक्तियों से इस बात को सिद्ध कर रहे थे यहां परमात्मा का ही ग्रहण होगा इन स्थानों पर तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते बोली ओ, सूत्र सूत्र में, इस में इस जो जो पीछे पंक्ति के ऊपर चर्चा चली थी कि वहां अंतर शब्द से क्या लेना है, है। तो जीव का निषेध कर दिया था अनवस्थिति दोष और असंभव होने से पश्चात उसके बाद में फिर अठारवा सूत्र का जो भूमिका है उसमें उसी पंक्ति को दिए है यह प्राणी इस पंक्ति के अंत में कहा कि इत्यादि भिन्न भिन्न अंगेश अंतर्यामी उच्चते ही जीवा जीव शारी अत्र प्रति तो पीछे समाधान हो ही चुका था इसका तो फिर इसकी भूमिका किस तरह देखे पीछे सब कुछ मिलाकर के समाधान तो कर दिया था उन्होंने लेकिन यहां प्रश्नकर्ता उस प्रकरण के एक अंश को उठा करके कथन कर रहा है और ऊपर जो वाक्य लिखा सते आत्मा अंतर्यामी वो तेरी आत्मा ये अंतर्यामी है यानी ऐसी प्रती हो रही है कि ये जो तेरी आत्मा है यानी जो तू है वही अंतर्यामी है इससे पता ऐसा कुछ लगने लगता है कि आत्मा के बारे में ही कहा जा रहा है और उसकी पुष्टि में उन्होंने कहा जो प्राण में रहता है और इत्यादि जो कथन है यानी अंगों के जो कथन आ गए इन अंगों में तो जीवात्मा जीवात्मा रहता है तो उसकी जो एक आशंका अगर किसी को होती है साथ में इन अंशों को देख करके तो उसके लिए यहां पर इन्होंने कहा कि केवल अंगों का ही नहीं अन्यों का भी कहा है वहां पर पृथ्वी आदि देवों का भी कहा है तो उसी बात को दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया प्रश्नकर्ता कोई अलग ढंग से प्रस्तुत करे तो उसका समाधान है एक से भी चल सकता था पीछे जो आया इससे और भी ढंग से उस बात को प्रस्तुत किया जा रहा है इस जो भूमिका बनाई प्रश्न बनाया है तो इतने का पिछले सूत्र से समाधान नहीं हो सकता था हो सकता है ना हो सकता है पर इसने एक ये वचन ऊपर विशेष दे दिया सते आत्मा अंतरयामी अमृता ऐसा लगेगा वह तेरी आत्मा जो तू तेरी आत्मा मतलब तू जो है वही अंतर्यामी और अमृत है और साथ में पुष्टि में ये प्राण आदि का बोल दिया तो बस इसका उत्तर अलग ढंग से अलग ढंग से प्रश्न पूछा गया फिर अलग ढंग से उत्तर दे रहे हैं विषय वही है सिद्ध तो पहले भी हो चुका है पर फिर भी विस्तार के लिए किया जाता है ऐसा और कोई कुछ अच्छा जी सूत्र के भाष्य में जी। नीचे से चौथी पंक्ति वस्तु त्रया अनुभूत ये पंक्ति स्पष्ट नहीं हो रही ये जो पीछे का वर्णन आया कम कम और प्राण प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म जो तीन वर्णनाए थे तो पीछे इन्होंने कहा शरीरांगेशु अंतस्थम वर्तमानम वस्तुत्रयम् अनुभूय शरीर के अंदर विद्यमान इन तीन चीजों की वस्तुओं का अनुभव होता है कौन कौन सी तो गिना दिया प्रथम तू प्राणः पहला प्राण द्वितीय सुखम दूसरा सुख ये कम शब्द का मतलब सुख कम का अर्थ लिया है स्मयी देवाय यह उस सुख स्वरूप परमात्मा की कम सुख नाम से भी सुख नाम में भी कहा जाता है का, का, का, कम शब्द जो है वो सुख के नामों में पढ़ा हुआ है सुख अर्थ है इसका इसलिए इन्होंने द्वितीयो सुखम तृतीयम च आकाशो जो खम है खम का मतलब आकाश लेते हुए तीन वस्तुओं का इन्होंने उल्लेख किया त्र वस्तुत्रुभूत्यात्मकम ब्रह्म इन तीन प्रकार की वस्तुओं की अनुभूति रूप ब्रह्म एक ही है प्राण भी ब्रह्म है कम ब्रह्म है खम ब्रह्म है ये जो तीन है ये तीनों अनुभूतियां किसी एक में होंगी जो जीवन को भी देने वाला है जो सुख स्वरूप भी है और जो व्यापक भी है आकाश रूपी है सर्वव्यापक भी है ऐसे ये तीन चीजें जहां पर एक ही जगह पर उपस्थित हो तो त्र वस्तु त्रयानुभूत ब्रह्म तूपक प्राण रूप सुखम अथ चाहपक सुखम निकेन्द्रीय वर्ती सुखम इतम सुख विशिष्ट अंतस्थम सर्वतोपी अंतस्थभूत यो तो सब जगह विद्यमान है इन तीनों बातों को लेंगे कि भाई जो प्राण देता है और कम भी है सब जगह व्यापक है तो सब जगह प्राण को देने वाला होगा कम है सुख स्वरूप है तो सब जगह सुख देने वाला होगा एक जगह पर नहीं व्यापकता से उसको तीनों को जोड़ते हुए लिया इस तरह की जो अनुभूति होती है जिसके प्रति वो ब्रह्म ही है केवल परमात्मा है और किसी वस्तु के लिए नहीं कह सकते हम किसी भौतिक पदार्थ को लें उसको हम सुखरूप मान भी लें वो एक देशी के रूप में मानेंगे वो सब जगह नहीं हो सकता है एक ही जगह पे अब जैसे हम हवा को ले सामान्यतः हम हवा के अंदर ही रहते हैं बाहर नहीं जाते तो वो हमारे लिए जीवन भी दे रही है एक तरह से हमें सुख भी दे रही है क्योंकि उसके बिना हम दुखी हो जाते हैं। पीड़ित हो जाते हैं बेचैन हो जाते हैं तो यूं सांस लेते हुए अपने आप में सुख नहीं आ रहा है सीधे सीधे सकारात्मक लेकिन दुख का अभाव भी बहुत बड़े सुख को देता है बहुत बड़े दुख का अभाव हट जाता है वायु के होने पर और एक दृष्टि से वो व्यापक भी है अब ये तीनों चीजें यहां पर विद्यमान है इसी एक में लेकिन वायु की अपनी सीमा है और उस तरह का उसमें सुख भी नहीं है और जीवन भी दे रही है तो वो एक थोड़े अंशों में जीवन दे रही है अब ये तीनों बातें परमात्मा पर घटाइए कि जो जीवन दे रहा है व्यापक रूप से जो सुख दे रहा है सुख के लिए कार्यरत है हमारे हित के लिए कार्यरत है और व्यापक भी है सब ये तीनों धर्म ब्रह्म में ही जा करके घटेंगे वो केवल एक ही हो सकता है ये सुख विशिष्ट है सामान्य सुख का मतलब हुआ एक देशी सुख यहां मिलेगा वहां नहीं मिलेगा ये सुख है यहां भी मिलेगा वहां भी मिलेगा कहीं भी मिलेगा सर्वव्यापक है इस रूप में इन तीन गुणों से विशिष्ट जो अनुभूत्यात्मक जो कि आंतरिक अनुभूति होती है वो ब्रह्म ही है परमात्मा ही है भाई इंद्रिय ग्राह्य नहीं है वो सुख अंतरिक इंद्रिय ग्राह्य सुख है अच्छा जी नौवें सूत्र में ईश्वर को अतः कहा गया उसकी व्याख्या में नशनन मिलता है अंतिम पंक्ति में लेकिन कई जगह साहित्य में ईश्वर को भोक्ता भी कहा गया है कहा, कहा गया गीता के पांचवें अध्याय में तेईसवे और उनतीसवें सूत्र में ईश्वर को भोक्ता कहा गया है तो इसकी संगति कैसे लगेगी फिर जी, तो देखिए पहली बात तो अत्ता चराचर ग्रहणाथ में यहां स्वयं में अत्ता कहा गया है परमात्मा को खाने वाला कहा गया और जो इन्होंने कठोपनिषद का वचन दिया है इसके लिए यस्य ब्रह्म चोबे भवता ओदन और मृत्युपेचन तो ओदन और उपसेचन चटनी आदि जो ऊपर की दाल है वो जिसका है तो, तो सीधे सीधे भोजन का कहा गया है सीधे सीधे भोजन कहा गया तो ऐसे में कोई उसको भोगता कहे भोगने वाला खाने वाला तो उस दृष्टि से कहा जा सकता है लेकिन यहां ये यह खाने किसको खा रहा है ये, है कौन वो तो सूत्र भी जो कह रहा था अत्ता चराचर आचर चर और अचर का वो खाने वाला है यानी प्रलय के समय उनको मृत्यु की तरफ ले जाने वाला है अपने में लीन कर लेने वाला है ऐसा वो परमात्मा वो खाना ही हुआ जैसे हम भोजन को खाते हैं तो चबा कर के अंदर लीन कर लेते हैं अपने वो अपने बन के तो आया था बहुत अच्छा अच्छा हमने उसको प्रलयावस्था में पहुंचा दिया चबा चबा करके बनाने वाले ने तो बड़ी मेहनत करके बनाया था उसको जलेबी का आकार दिया या जो भी आकार प्रकार दिया और हमने क्या काम किया उसको प्रलय की तरफ पहुंचा दिया वापस तो ऐसे ही परमात्मा यानी खाने के अंदर हम ये प्रक्रिया करते उसका वो कार्य रूप नहीं रहता कारण रूप में चला जाता है तो ऐसे हम भी खाने में करते हैं लीन भी हो जाता है दिखता नहीं है तो परमात्मा उसको कारण रूप में लीन कर लेता है अपने में लीन कर लेता है ये ही खाने की तरह से हो गया है उपमा देखेंगे ऐसे उस जैसा है इसलिए परमात्मा को अत्ता यहां पर कहा गया वास्तव में परमात्मा खाता नहीं है उसके लिए वेद का प्रमाण वहां आई है अनशन अन्य अभिचा दूसरा तयोर अन्य पिप्पलम स्वादु अति एक है इस जीव वो तो प्रकृति के मीठे मीठे फलों को खाता है अति और दूसरा अनशनन ना खाते हुए भी दूसरे को देखता है दूसरे को देखता है तो वो अनशनन शब्द साक्षात आया है वेद के अंदर न सारा कथन उस तरह का है तो परमात्मा स्वयं अपने आप में भुगत नहीं है जैसे जीव खाता है शरीर के माध्यम से परमात्मा का शरीर ही नहीं होता वो उस तरह से खाता ही नहीं है तो ये तो एक तथ्य हो गया तो आपका जो कहना है कि कुछ जगह उसको भोक्ता भी कहा गया भोक्ता क्यों ये अत्ता और खाने वाला सीधे सीधे यहां भी कहा जा रहा है आपने जो गीता के दो वचन कहे वहां भी परमात्मा ऐसे हमारी तरह से चीजों को नहीं खाता है वहां जो आपने जो श्लोक बताए हैं कि एक पांचवें अध्याय का तेईसवा और उनतीसवां तो उसमें तेईसवें तो ये कहा अहम ही सर्व यज्ञान भोक्ता च प्रभु रेवचा अहम ही सर्व यज्ञान भोक्ता किसका भोगता यज्ञों का जो श्रेष्ठ कार्य है कर्म है होम आदि है उनका भोगता है ऐसे विषयों का भोगता थोड़ा है वो हम जो परोपकार करते हैं उसको सेवन करने वाला उसको लेने वाला उसको समझने वाला उसके कर्मफल देने वाला वो परमात्मा है उसको और उनतीसवें में भी कहा था भोक्ताराम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम भोक्ताराम उस भोक्ता परमात्मा को उसको जान करके वो शांत हो जाते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम जा माम शांति मृक्षती मेरे को ऐसे को जान करके बहुत शांति को प्राप्त करते हैं। कौन में ऐसा तो बोले भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम जो सब लोगों का महेश्वर है सबसे बड़ा स्वामी है और जो यज्ञ और तप का भोक्ता है यज्ञ शब्द यहां पर भी आ गया यज्ञ तप आदि इनको जो खाने वाला है अब परमात्मा को हमें खिलाना है तो क्या खिलाएंगे परमात्मा खाता है मान लिया तो परमात्मा को क्या खिलाएंगे जैसे हम खाते हैं वैसे लड्डू पेड़े दूध पिलाएंगे उसको तो उन्होंने कहा कि ठीक है खाता तो है लेकिन वो यज्ञ और तप को खाता है उसको हमें खिलाना है तो क्या करना है हमें यज्ञ करना होगा तो वो उसका भोजन यज्ञ की तरह से होगा उसका भोजन हमारा तप होगा हम तप करेंगे तो हम उसको जैसे भोजन दे रहे हैं भोजन देकर हम प्रसन्न करते हैं पुष्ट करते हैं उसको जिसको भोजन देते हैं उसको संतुष्ट पुष्ट करते हैं प्रसन्न करते हैं तो परमात्मा पुष्ट तुष्ट प्रसन्न कैसे होगा यज्ञ और तप हम यज्ञ करेंगे परमात्मा प्रसन्न होगा हम तप करेंगे परमात्मा प्रसन्न होगा हम यज्ञ और तप करेंगे परमात्मा पुष्ट होगा पुष्ट कैसे होगा वैसे तो वो बलवान है लेकिन उसके नियम पुष्ट होंगे परमात्मा के नियमों का पुष्ट होना व्यवस्थित होना परमात्मा की पुष्टि है अपने आप में वो पूरा पुष्ट है उसमें कोई कमजोरी नहीं है लेकिन उसने जो नियम बता रखे हैं वेदाध्याएं बता रखी हैं, यदि उनका पालन नहीं होता तो एक तरह से वो कमजोरी हो गई ना और उन नियमों का पूरा पालन हो रहा है वैदिक अर्थ सारी व्यवस्थाएं हैं तो एक तरह से परमात्मा ही पुष्ट हो गया उसके नियम पुष्ट हो गए तो हम परमात्मा को कैसे पुष्ट तो पुष्ट तो करते हैं क्या चीज खिला सकते हैं उसको परमात्मा को हम यज्ञ परोपकार दान ये चीजें खिला सकते हैं ये इनको वो स्वीकार करता है तप आदि बाकी तो फूल चढ़ा दिए उसको क्या स्वीकार करेगा वो हमारा है ही नहीं वो हमने कुछ ज्ञान तप आदि किया है अपनी मेहनत से वो तो बोलेगा बाकी तो सब उसका है ही तो इसलिए यहां परमात्मा को भोक्ता भी कहा गया है तो ये समझाने के लिए कहा भोक्ता जैसा है उसको भूख नहीं लगती है वो हमारी तरह से भोगता नहीं है वो और कर्म भी वैसे नहीं करता है जिसका फल उसे भोगना पड़े वैसे कर्म नहीं करता जो सकाम होते हैं जिसको कि उसको फल मिल, मिलना है ऐसा होता नहीं है तो ये उपमा में सारी बातें कही कही होती है अत्ता कहें चाहे भोगता कहें ठीक है तो चले आगे तो पीछे पिछले इक्कीसवें सूत्र में ये प्रथम अध्याय के दूसरे पात का बाईसवा सूत्र प्रारंभ करेंगे तो इसमें पिछले सूत्र में इक्कीसवें सूत्र में अदृश्यत्वादि गुण वाला वो परमात्मा ये कुछ वर्णन आया था तो हालांकि पिछले सूत्र में भी इन्होंने भूमिका और उपसंहार इत्यादि से ये सिद्ध किया कि ये गुण किसके हैं वो परमात्मा के ही हैं और किसी के नहीं हो सकते सूत्रकार भी और कुछ विशेष बात कहते हुए और यहां परमात्मा का ही ग्रहण है ये अदृश्य आदि जो गुण है ये जो यहां शब्द है ना यत्त अदृश्यम तो यत्त अदृश्यम भी पाठ है और यत्त अदृश्यम भी पाठ है दोनों पाठ उपलब्ध होते हैं तो यहां परमात्मा के अतिरिक्त और कोई नहीं है उसकी सिद्धि के लिए ही यहां पाईसवें सूत्र में कहा जा रहा है सूत्र विशेषण भेद व्यपदेशाभ्याम च न इतरऊ न इतरऊ इतर कहते हैं दूसरे को भिन्न को और इतरऊ मतलब द्विवचन दिया तो दूसरे जो दो हैं वो नहीं है पिछले सूत्र में सिद्ध किया था कि अदृश्य आदि गुणों का गुणी इन गुणों का इन धर्मों का स्वामी इन गुणों के द्वारा जिसको कहा जा रहा है वो ब्रह्म ही है परमात्मा ही है न इतरऊ दूसरे दो नहीं है अब नाम तो लिया नहीं है लेकिन इतरऊ उसे किनका ग्रहण होगा जीव और प्रकृति का और इससे देखो यहां त्रैतवाद कितना स्पष्ट कथन किया जा रहा है न इतरऊ दो ही को और को कहा न अन्य अन्य कोई संख्या बता के न अन्य हाँ या अन्य दो से अधिक की भी संख्या लेते हुए करते कुछ नहीं ब्रह्म है और उसके अलावा दो हैं वो भी वो यहां पर गृहित नहीं है हैं ही दो और उसके अलावा यानी तीन ही है एकदम स्पष्ट जीव ईश्वर जीव प्रकृति का भेद सूत्र के तात्पर्य से हमें समझ में आता और भी बहुत जगह मिलेगा ये तो इसमें संदेह ही नहीं है लेकिन ये दर्शन अद्वैत के नाम से ही प्रसिद्ध हो गया वेदांत मतलब तो अद्वैत वेदांत को ऐसे ही रूढ़ी कर दिया जैसे कि अद्वैत है वेदांत में अद्वैत है कहां पर अद्वैत कथन केवल समझाने के लिए एकत्व को बताने के लिए होता है नहीं तो त्रैत जगह जगह भरा पड़ा है इसमें तो लेकिन इसकी सारी व्याख्या अद्वैत परक या तो जो द्वैताद्वैत है विशिष्टाद्वैत है सब अपने अपने ढंग से करते हैं भिन्न भिन्न ढंग से करते हैं और अद्वैत परक जब व्याख्या हुई शुरू में तो उनको भी जब पढ़ा उन्होंने लगा ये तो अद्वैत वाली तो लग नहीं रही है यहां तो भिन्नता है इसीलिए तो अद्वैत को छोड़कर के बाकी के जो आचार्य हुए हैं उसी परंपरा के वैष्णव उन्होंने अलग अलग मत दिए देने की जरूरत क्या थी यदि अद्वैत ही था यहां पर तो।, तो वो खुद उनकी परंपरा वाले भी बाद के आचार्य उस बात को स्वीकार नहीं कर पाए कि जिस तरह से अद्वैत की व्याख्या की गई है वो ठीक नहीं है तो वस्तु तो त्रैतवाद था ही यहाँ पर तो ना इतना वो दो यानी जीव और प्रकृति वो भी नहीं हो सकते वो ये नहीं हो सकते अदृश्य आदि गुण वाले नहीं हो सकते क्यों नहीं हो सकते उसमें दो कारण बताए विशेष भेद व्यपदेशाभ्याम विशेषण भेद व्यपदेशाभ्याम विशेषण के कारण और भेद का कथन होने के कारण इसको भाष्यकार ने खोला है इसमें जो विशेषण शब्द है ये जीव की दृष्टि से कथन किया गया है और भेद व्यपदेश किया है ये प्रकृति की दृष्टि से कथन किया है न इतरों में जो जीव और प्रकृति का कथन है तो ये दोनों क्रमश एक एक एक लगेंगे भाष्य देखिए अन्य च और और भी कहते हैं इस विषय में तो विशेषण न भेद व्यपदेश तो विशेषण न और भेद व्यपदेश समाज को खोल दिया है दो तरीकों से इतरऊ न इतरऊ मतलब इतर में हमेशा भिन्न है तो भिन्न है तो किससे भिन्न है यह हमें बताना होता है तो इसलिए इन्होंने कहा परमात्मा नो भिन्नऊ परमात्मा से भिन्न इतर या दूसरा देव भाई दूसरा क्या किससे दूसरा इससे दूसरा या उससे दूसरा ये है इससे दूसरा वो है परस्पर एक दूसरे से इतर है भिन्न है किससे तो वो कहना पड़ता है हमारे को तो कहा परमात्मा नो परमात्मा से भिन्न कौन दो प्रकृति जीवात्मा प्रकृति और जीवात्मा न अत्र अदृश्यत्वादि गुण ग्रही तुम शक्य ये जो अदृश्य दृश्यम अग्राह्यम मुंडोपनिषद का वचन ऊपर के सूत्र में था भाष्य में था उसमें इन दोनों का ग्रहण नहीं हो सकता क्योंकि तद विशेषण कथम च सब भेदेश वर्ण्य थे सूत्र में जो विशेषण और भेद व्यपदेश ये दो हेतु दिए हैं इसको अब आगे खोला जा रहा है किस तरह से इनके माध्यम से आप निर्णय कर रहे हो कि जीव और प्रकृति का ग्रहण यहां नहीं हो सकता है तो उसका वर्णन किया जा रहा है तो पीछे जो हमने देखा था ये मुंडकोपनिषद का ये एक, -एक छ अब उसके आगे ये दो श्लोक दे रहे हैं मुंडकोपनिषद के दो एक का दो और दूसरा और तीसरा दोनों देने कि दिव्यो ह्य मूर्त पुरुष स बाह्य अभ्यंतरो मना शुभ्रा ह्षरा परत पर शुभ्रो हि अक्षरा परत पर जाएते प्राणो मनः सर्वेन्द्रिया च खम वायु ज्योतिरापह पृथ्वी विश्वस्य धारिणी ये वर्णन किया गया है इस्लोक क्या कहते हैं कि एक वो कोई चीज है क्या है वो एक तो दिव्य है सामान्य मनुष्य जैसा नहीं दिव्य है विशिष्ट है ही अमूर्त वो मूर्तिमान नहीं है मूर्तिमान नहीं है वो अमूर्त है पुरुष चेतन है वो सब जगह विद्यमान है चेतन है सब भाइय वो बाहर भी है और अंदर भी है दोनों जगह विद्यमान है जैसे हम सर्व का अर्थ लेते हैं क्योंकि तो सर्वव्यापकता का एक अर्थ यह होता है कि सब चीजों में पहुंचा हुआ है वो जहां जहां वो वस्तुएं है वहां वहां पहुंचा हुआ है जैसे कि आकाश के लिए है जो सूक्ष्म परमाणु है या जो निरवय तत्व है उसके बीच आसपास अगर है आकाश तो वो सब जगह पहुंचा हुआ है इस अर्थ में वो सर्वव्यापक है परमात्मा की तरह सर्वव्यापक नहीं है वो कि जहां उसके अणु है वहां दूसरे के नहीं आ सकते जैसा कि न्याय दर्शन में संकेत आता है कि आकाश की सर्वव्यापकता व्यापकता भिन्न तरह की है और परमात्मा की सर्वव्यापकता भिन्न तरह की है वो कैसी बाह्य अभ्यंतरोही जाए वो बाहर भी है और अंदर भी है जो सब जगह बाहर है पहुंचा हुआ है उसको भी व्यापक कहते हैं मान लीजिए एक बाल्टी हो और उसमें कांच की कंचियां भरी हुई हो और पानी उसमें डाल दिया जाए हम कह सकते ना कि पानी सब कंचियों में व्याप्त हो गया है सब तक पहुंचा हुआ है क्योंकि तो बीच में रिक्त स्थान है वो नीचे बाहर बगल में सब पूरी बाल्टी में सब उन काचों की कंचियों तक पहुंचा हुआ है इस रूप में हम उसको व्यापक कहेंगे ये अलग व्यापकता है कंचियों के अंदर नहीं है वो लेकिन दूसरी व्यापकता ऐसी है जो अंदर भी गया हुआ है एक मोटे उदाहरण से कहे तो जैसे प्रकाश हो कांच की कंचियां हो अब बाल्टी में भरी भी और उसमें प्रकाश डाला जाए तो प्रकाश बाहर भी है उसके और कांच के अंदर भी है विद्यमान अंदर से भी चला जाएगा ना कांच में तो अंदर भी चला जाएगा तो एक उस तरह से व्यापकता होती है तो परमात्मा की व्यापकता तो प्रकाश है वो कांच की कंचियों में बाहर भी है और अंदर भी है दोनों तरह तो परमात्मा की व्यापकता कैसी सही बाह्य अभ्यंतरोही अजह और उत्पन्न न होने वाला है न जाए थे प्राण वाला नहीं है अमना मन वाला नहीं है लेकिन शुभ्र शुभ्र है शुभ्र का मतलब साफ सुथरा निर्मल एक अर्थ यह होता है और दूसरा रुचिर अर्थ भी होता है रुचिर रुचि कारक और शुभ्र और अच्छे अर्थों के अंदर भी प्रयोग किया जाता है शुभ शुभ या शुभार्थ में भी शुभ्र का मतलब शुभ जैसे कल्याण कारक हम शुभ देते हैं किसी को देखा और हम सोचते हैं कि शुभ हो गया अशुभ हो गया तो परमात्मा शुभ रहे शुभ ही है सदा उस अर्थ में भी लिया जाता है अक्षरात् परत पर और वो अक्षर से परे से भी परे है या अक्षर का मतलब जो क्षीण नहीं होता है नष्ट नहीं होता है तो यहां अक्षर का मतलब यहाँ प्रकृति है मूल प्रकृति जो कि नष्ट नहीं होती क्षीण नहीं होती वो अक्षर है उस अक्षर से भी परे से भी परे है उससे भी बहुत श्रेष्ठ है एक इस परमात्मा से जायते प्राण प्राण की उत्पत्ति होती है मन की उत्पत्ति होती है सर्वेन्द्रियानी चाहिए और सब इंद्रियों की उत्पत्ति होती है और आगे पांच महाभूतों के नाम ले लिए खम यानी आकाश वायु ज्योति मतलब अग्नि आपह यानी जल और पृथ्वी विश्व से धारणी विश्व को धारण करने वाली ये पृथ्वी सब विश्व को धारण करने वाली मतलब अब हम धरती को ही विश्व पृथ्वी को ही विश्व बोल देते हैं तो सबको विश्व को धारण करने वाली मतलब सब प्राणियों को धारण करने वाली सब वस्तुओं को इस पृथ्वी पर जितने पदार्थ हैं, उन सबको धारण करने वाली पृथ्वी मुंड को पिषद अब इसके आधार पर ये निर्णय कर रहे हैं अत्र उत्तर वचन निर्देशानुसारम ये जो बाद वाला वचन है नहीं, दूसरा दूसरा श्लोक वैसे संख्या में देखेंगे तो तीसरा है दो एक तीन उत्तर वचन के निर्देश के अनुसार प्राणेन्द्रिय मनासी मनांसी प्राण इंद्रिय और मन और पृथ्वी आदि महाभूतों के नाम लिख दिए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश याय जिससे उत्पन्न होते हैं इति वो है कैसा अब यहां लिखा ए तस्मात जायते इससे उत्पन्न होते हैं ये सब वो तो है कैसा तो स भूता इति किस प्रकार का है तो पूरे पूर्व वचने विशेष्य इससे पहले वाला जो वचन है पूर्व वाला श्लोक है उसमें उसकी विशेषता दी गई है कि इसके द्वारा ये सब बने हैं वो कौन सा है दिव्यो है अमूर्त पुरुष वो सारा वर्णन किया गया तो क्या विशेषण है दिव्य है अमूर्त पुरुष पुरुष को खोल दिया चेतन जगतो भाइयों अभ्यंतरश जगत के बाहर अंदर अचह अजह को खोल दिया अजन्म अप्राण अमन तो इत्ये इतर विशेषण युक्तो न जीवो भवती ये जो सारे विशेषण कहे गए जिससे ये मन इंद्रिया भूमि आदि उत्पन्न होते हैं वो इन इन विशेषणों वाला तो कहा कि इन गुणों के इन विशेषणों से युक्त तो जीव होता ही नहीं है तस्मात्मा सा इसलिए वो यहां पर लिया ही नहीं जा सकता है, इस प्रसंग में वो लिया नहीं जा सकता है, उसमें ये गुण घटते नहीं है आगे तो ये तो ये तो इन्होंने किया विशेषण के द्वारा जीव यहां पर ग्रहित नहीं हो सकता जो विशेषण दिए गए उससे पता लगा कि जीव का ग्रहण नहीं हो सकता है आगे अथच और यहीं पर एक वचन दिया गया अक्षरात्त पर पहले वाले श्लोक के अंत के भाग में अक्षरा परत पर हैं इसको मतलब अक्षरात्नश्वरा जो नाश को प्राप्त नहीं होते क्षरण को प्राप्त नहीं होता है कौन है वो तो उसके लिए आगे खोल दिया अव्यक्तात् अव्यक्त से वो अव्यक्त कौन है प्रकृत्याख्यात प्रकृति नामक उपादान कारणात् उपादान कारण से उससे परत पर स जगत उत्पादक है परमात्मा भेद निर्देशो विद्यते उससे परे है उससे श्रेष्ठ है तो उससे भिन्न कहा जा रहा है यहाँ पर जो जगत का उत्पादक है ये जो मन आदि पृथ्वी आदि को बनाने वाला है वो अक्षर के परे से परे है परतः पर अक्षर से भिन्न है अक्षर से श्रेष्ठ है इसका मतलब है वो प्रकृति से भिन्न है तो प्रकृति से भिन्न इसका भेद यहाँ पर कथन कर दिया गया अलग है तस्मात न प्रकृतिर अभी अदृश्यवादी गुण इसलिए प्रकृति भी अदृश्य आदि गुणों से युक्त नहीं है प्रकृति मतलब प्रकृति के कार्य मूल प्रकृति तो ठीक है दृश्य नहीं है दिखाई नहीं देती है हमारे को मूल रूप से अव्यक्त रूप से उसमें गुण भले ही रहे लेकिन दिखाई नहीं देती है दे कार्य जगत आगे अत्र सूत्रे इतरऊ कथने न स्पष्टम ये इतर शब्द इससे स्पष्ट हो रहा है सूत्रस्थ महर्षि व्यास मते यदा वेदांत शास्त्र मते त्रैतवाद सिद्धांतों महर्षि वेदव्यास के मत में या वेदांत शास्त्र के मत में त्रैतवाद है तीन तैतवाद को ये मानते हैं यही वास्तव में मत है, यही है। आचार्य दृष्टौ ब्रह्मणों भिन्न जीव प्रकृति नामक अपनी दो पदार्थ आचार्य की दृष्टि में यानी वेद व्यास की दृष्टि में यहाँ पर ब्रह्म से भिन्न जीव और प्रकृति ये दो पदार्थ भी है परंतु तौ अत्र प्रतिपादित गुणे प्यो भीहीन हो लेकिन ये दोनों यहां जो प्रतिपादित गुण कहे गए उन सब को मिला करके वो सारे के सारे गुण इन दोनों में नहीं होते वो केवल परमात्मा में ही होते तो गुणों की भिन्नता भी वहां पर बता दी गई आगे देखें इन जगह परमात्मा का ही ग्रहण क्यों होगा उसको बताने के लिए और हेतु दे रहे हैं सूत्र है रूपोपन्यासाच्य रूप उपन्यासाच्य रूप यानी तो रूपक रूपक अलंकार उसका उपन्यास करने से प्रस्तुति से उसकी सिद्धि से भी ये पता लगता है कि यहाँ का वर्णन परमात्मा परखी है ब्रह्मात्मा परखी ही है आश्चर्य देखिये तत्व प्रदर्शितात्ंकारात् सिद्ध थी इधम जो वहां पर रूप का अलंकार प्रदर्शित किया गया उससे भी यही सिद्ध होता है दृश्यत्वादी गुण को अत्र प्रकरणे न जीवो नकृति दृश्यत् अदृश्यत्वादी गुण वाला जो है वो न तो जीव है न यहाँ पर प्रकृति है अब यहां अदृश्य के रूप में केवल जीव को भी कहें कि भाई उसमें भी तो अदृश्य गुण होता है एक दो गुण तो कुछ तो मिल जाएंगे लेकिन सारे के सारे गुण जिस एक में हो उसकी बात चल रही है तो सारे गुण जीव के अंदर नहीं घटेंगे वो सब चीजों के अंदर और बाहर नहीं है और प्रकृति में भी सारे गुण नहीं घटेंगे इसलिए ये गुण का रहित कही गई तो स रूप का अलंकार प्रदर्शित है तो बोले किस रूप का अलंकार की बात कर रहे हैं जिसके आधार पर ये सिद्ध हो रहा है कि परमात्मा ही यहां पर गृहित होगा तो कहते हैं वो रूप का अलंकार वहीं पर ही कहा गया है कहा गया है तो ये जो आगे इन्होंने श्लोक दिया है ये मुंडकोपनिषद का ही दो है पीछे अभी जो हम दो श्लोक देख के आए थे वो दो, एक, दो और दूसरा और तीसरा था और ये चौथा है तो उसी प्रसंग का ये है तो वहां श्लोक शुरु में कहा गया अग्निर्मूर्धा चक्षुषी सू, चंद्र सूर्यऊ दिशा श्रोत वाक विवृताशा तो अग्नि जिसकी मूर्धा है मूर्धा मतलब तो तो सिर का ऊपर का भाग अभी रूपक प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे शरीर को बताया जा रहा हो उसके वो कौन तत्व है इनके हिसाब से तो परमात्मा है दूसरा हो नहीं सकता लेकिन जो भी हो अभी फिलहाल ये मान के चलते तो अग्नि जिसका सिर है आंखें क्या हैं उसकी तो सूर्य और चंद्रमा उसकी आंखें हैं श्रोत्र क्या है तो बोले दिशाएं उसके कान हैं। वाघ विवृताश्च वेद और उसकी वाणी क्या है ये जो फैले हुए और विस्तृत विविध रूपों वाले वेद हैं, ये उसकी वाणी है विवरण सहित जो वेद हैं, वो उसकी वाणी है वायु प्राण ये जो वायु बहरी है ये उसके प्राण है हृदयम विश्वम और ये उसका हृदय क्या है तो ये जो सारा विश्व है यही उसका हृदय है अस्य पदभ्याम पृथ्वी और पैरों से उसकी पृथ्वी का पैर जो है पैर रूपी पैर क्या है उसके तो पृथ्वी है यहां पर ये पृथ्वी स्थानीय कौन है नहीं पाद स्थानी कौन है पैर स्थानी कौन है तो पृथ्वी है ही एशूता वह सब भूतों के का अंतरात्मा है अंदर रहता हुआ भी उनका आत्मा है वो ये एक श्लोक क्या तो अस्मत पूर्ववचने प्राणादीना जीवांगा पृथिव्यादीना आकाशाता भौतिक पदार्थ उत्पत्तिरस्म जाता स एव उत्तरवचने सरव अलंकारण उच्य यहां जिसका रूप का अलंकार किया गया जिसको यह समझाने के लिए कहा गया नाम तो नहीं लिखा यहां पर सरनाम का प्रयोग है केवल वह है। वो कौन है तो बोले इससे पहले वाले श्लोकों में जिससे ये प्राण और मन और पृथ्वी जल वायु आकाश आदि उत्पन्न हुए हैं ये जिसके लिए कहा गया था उसी को यहां पर बताया जा रहा है उसी का कथन है तो पूर्व वचन में प्राणादि जीवांगों की थिव्यादियों की इन भौतिक पदार्थों की उत्पत्ति जिससे होती है उसी को यहां पर बाद वाले इस श्लोक में जो हम अभी पढ़ रहे थे चौथा इसमें रूप कालंकार से कहा गया है तो सऐष रूप का अलंकारो न जीवात्म घटते ये रूप कालंकार जीवात्मा में तो घटेगा ही नहीं क्यों नहीं घटेगा तो इन्होंने हेतु दिया तस्से अणुपरिमाणत्वाद अल्प शक्ति मत्वाद उसके अणुपरिमाण वाला होने से अल्प शक्ति वाला होने से और एक देशी होने से तो अनुपरिमाण तो छोटा है ही अच्छा अनुपरिमाण होता है इससे भी एक देशित्व आ ही जाता है फिर भी इन्होंने एक देशित्व को अलग से लिखा है भूतांतरात्मत्वेना कथचित भवितुम शक्यते सब भूतों के सब प्राणियों के सब पृथ्वी आदि महाभूतों के अंदर जो विद्यमान है ऐसा जीवात्मा के द्वारा हो ही नहीं सकता वो सर्वव्यापक नहीं है हो ही नहीं सकता और वो सबकी आत्मा भी नहीं हो सकता सबका आधार भी नहीं हो सकता क्योंकि वो अल्प शक्तिमान है उसकी सामर्थ्य ही नहीं है आगे उपादान से प्रकृत्याख्य जीव के बारे में तो बता दिया है कि जीव इस रूप का अलंकार का विषय नहीं हो सकता है वो नहीं यहां पर घटता है और उपादान से जो उपादान कारण है संसार का कौन प्रकृत्याख्य अव्यक्त से अपनी रूपक न कल्पय युजते जो प्रकृति नामक अव्यक्त है उसका भी रूपक ये नहीं कहा जा सकता क्यों ये तो ही पदार्थ पदार्था पदार तस्य विकार रूपा सन्ती ये जो सारे पदार्थ हैं ये उसी के तो विकार हैं प्रकृति से ही तो बने हैं ये पृथ्वी सूर्य आदि उसी को उसी का अंग बना देना ये तो बात नहीं बनेगी खोल रहे हैं आगे यथा सुवर्ण कटकादयो विकारा बहंती जैसे सोने से कड़े कुंडल आदि जो विकार है यानी उससे बनने वाले आभूषण है वो उसके विकार कहलाते हैं विकार मतलब वैसे तो सुंदर होते हैं लेकिन संस्कृत में कार्य को विकार ही नाम से कहा जाता है तो न ही विक्रियमाण विकारय अंगांगी भाव संभवती इसमें जो विक्रीय मण है यानी जो परिवर्तित हो रहा है वो कौन परिवर्तित हो रहा है सुवर्ण सोना ही तो बदल रहा है और दूसरा है विकार बदल तो रहा है सोना और विकार कौन बन रहा है कड़ा कुंडल आदि जो भी चीजें हैं चैन आदि जंजीर आदि ये अंगूठी आदि ये सब उसके विकार हैं तो जो विक्रिय माण है और जो विकार है वो दोनों एक नहीं हो सकते उन दोनों में अंगांगी भाव नहीं होता है अगर प्रकृति की उपमा प्रकृति को यहां पर उपका प्रस्तुत किया जा रहा है लागू किया जा रहा है रूप का में तो यहां कुछ तो अंगों का वर्णन किया गया तो अंग है तो अंगी भी होगा वहां पर अंग है तो अंगी भी होगा अंग वाला भी होगा कोई तो ये जो सारे के सारे पृथ्वी आदि बताए जा रहे हैं ये तो अंग हैं, ये ही तो प्रकृति के रूप हैं, इसका अंगी कौन होगा जैसे कि मिट्टी से घड़ा बन रहा हो तो मिट्टी तो है विक्रिय बदलाव को प्राप्त हो रही है और घड़ा है वो विकार को प्राप्त हो रहा है यानी विकार है विकार है विक्रियमाण तो मिट्टी है और विकार है घड़ा अब मिट्टी और घड़े में अंगांगी भाव नहीं हो सकता है ये अंग है ये अंगी है यह इसके भाग हैं। ऐसा भाव नहीं हो सकता है घड़ा मिट्टी का अंग नहीं है कभी ऐसा नहीं बोला जाता है घड़े का ऊपर का भाग वो कह सकते हैं ये इसका एक अंग है बगल का भाग ये कह सकते हैं एक अंग है पैंदा है कह सकते हैं कि ये इसका अंग है लेकिन पूरे घड़े को मिट्टी का अंग नहीं कह सकते पूरे घड़े को नहीं कह सकते तो जो विक्रिय माण है और जो विकार है इन दोनों में परस्पर अंगांगी भाव नहीं होता यदि प्रकृति के लिए यहां पर कथन किया जा रहा है तो प्रकृति को तो अंगी मानना होगा और सूर्य चंद्र आदि है इनको अंग मानना होगा तो प्रकृति तो विकार विक्रियमाण है और ये सारे विकार बनते हैं तो इनमें परस्पर अंगांगी भाव हो नहीं सकता है नहीं वच प्रकृति जरा सर्व भूतांतर आत्मताम सर्वांतर यामिताम भजते और प्रकृति तो जड़ है उस सब भूतों की आत्मा सब भूतों का अंदर चेतन सब भूतों को अंदर जानने वाली नहीं हो सकती है और स, सर्वांतर यामिताम च न भजते सबको अंदर रहते हुए नियमित करने वाली भी नहीं हो सकती है किंतु चेतन देव परमात्मा ही सर्वभूतांतरात्मा सर्वकर्ता अस्ति लेकिन जो चेतन एक देव है जड़ देव नहीं चेतन देव है परमात्मा वही सबके अंदर रह सकता है और सबका करता है बनाने वाला है वेदे भी वेद में भी इस बात का कहा है कि परमात्मा ने इन सबको बनाया है देवा भूमि जनयन देव एक दुलोक और पृथ्वीलोक को भूमि लोक को उत्पन्न करता हुआ एक ही देव है जो विद्यमान है सबको बनाने वाला ये जुर्वेद ऋग्वेद का मंत्र है एक और प्रमाण दिया इन्होंने वेनस तत्पश्चन निहितम गुहा सत्यत्र विश्वम भवती एक निडम तो विद्वान लोग ये देखते हैं कि वो परमात्मा कैसा है गुहा में निहित है और नित्य है सत है और जिसमें कि सर्वम विश्वम भवती एक निडम सारा संसार एक घोसले के समान एक छोटे से स्थान की तरह से उसमें होता है छोटा सा भाग होता है तस्मिन इदम संचविचयती सर्वम और उसी परमात्मा में ये सब उत्पन्न होता है और नष्ट होता रहता है उसी के अंदर ही सब कुछ होता रहता है स ओतः प्रोत विभू प्रजा ओत और प्रोत है इन सब प्रजाओं में विभु है व्याप्त है और ओत और प्रोत है ओत है मतलब तो ताना प्रोत है मतलब बाना एक तो ओत मतलब तो बगल वाला दाए बाया वाला नहीं ओत का मतलब है ऊपर नीचे वाला ताना ऊपर नीचे वाला प्रोथ का मतलब है बगल वाला तीरिय जो है बगल में जो जाता है धागा कपड़े में छिलते हुए वो ताना और बाना, ऐसे। उस सारा ताना बाना ऐसे, सारा वही है। दृश्यत्वादी गुण का परमात्मा एवं दृश्यत्वादि गुण जो पीछे कहे गए थे इक्कीसवें सूत्र के भाष्य में वो सारा का सारा उस गुण वाला परमात्मा ही है न जीवो नकृति ये दोनों वहां पर नहीं हो सकते ठीक है, तो ये प्रसंग तो अभी इन्होंने एक शब्द को अलग अलग शब्दों को लेते हुए जो किए थे अब एक नया शब्द ले रहे हैं नया शब्द है वैश्वानर वैश्वानर शब्द आध्यात्मिक ग्रंथों में आता है तो उसका क्या अर्थ किया जाए जैसे कि हम पीछे कई शब्दों का देख करके आए थे तो ऐसे ही वैश्वानर शब्द को और लिया जा रहा है अब वैश्वानर शब्द का सामान्य अर्थ अग्नि होता है अग्नि वो अग्नि सामान्य अग्नि भी होती है जठर अग्नि भी होती है और भी जो अग्नि के लिए आता है लोक में प्रचलित है अब वो वैश्वानर शब्द वहां पर भी आया तो उससे हम अग्नि लेंगे अग्नि भौतिक अग्नि जो स्थूल अग्नि है उसको लेंगे हम तो उस विषय में यहां पर वर्णन किया गया इनका तात्पर्य इसमें है कि वहां वैश्वान शब्द से परमात्मा का ही ग्रहण होगा क्यों होगा उसके लिए कारण बता रहे हैं जो चौबीसवा सूत्र है वैश्वानर साधारण शब्द विशेषात ये वैश्वानर जो है ये भी परमात्मा ही है क्यों क्योंकि वहां साधारण शब्द में विशेषण का कथन कर दिए जाने से वैश्वानर शब्द साधारण है लेकिन उसके साथ में विशेषण का विशेष शब्द का प्रयोग कर दिए जाने से अब वो विशेष अर्थ को देने वाला हो गया विशेष अर्थ का द्योतक हो गया साधारण का मतलब है कि एक ही शब्द दो तीन चीजों का बताने वाला हुआ, यूं तो कोई भी शब्द साधारण नहीं है विशेष ये होते हैं सब लेकिन यदि एक शब्द सबको अनेकों को बताने वाला हो तो वो सबके लिए साधारण होगा सामान्य होगा साधारण मतलब सामान्य अब जैसे मनुष्य शब्द है अब मनुष्य हम सबके लिए समान है साधारण शब्द है हम सबके लिए यानी हम किसी भी व्यक्ति को कहते हैं ये भी मनुष्य है वो भी मनुष्य है ये भी मनुष्य है ऐसे मनुष्य शब्द सबके लिए सामान्य है समान है सामान्य है साधारण है एक ही बात होगी लेकिन अगर वहां पर हम कह सकते हैं कुछ कहना चाहिए वृद्ध मनुष्य युवा मनुष्य इत्यादि या स्त्री या पुरुष इत्यादि या और कुछ विशेषण लगा दें हम रुग्ण मनुष्य अब ये जो विशेषण आ जाता है अब ये मनुष्य शब्द सामान्य को नहीं बताएगा मनुष्य मात्र को नहीं बताएगा विशेषण आ गया वहां पर विशेषता आ गई है तो वैश्वानर शब्द सामान्य होते हुए भी वहां एक विशेष शब्द पढ़ा गया है उससे ये सिद्ध होता है कि ये वैश्वानर किसी विशेष परमात्मा को ही कह रहा है तो भाष्य में इसी को समझाया गया वैश्वानरह अध्यात्म प्रकरण वैश्वानारह प्रोच्यमान परमात्मा ग्राह्य इनकी प्रतिज्ञा है कि अध्यात्म प्रकरण में जो वैश्वानर शब्द आए तो वहां पर परमात्मा का ग्रहण करना चाहिए होता है क्यों तो साधारण शब्द विशेषा साधारण ही शब्दाधि सव सविशेष साधारण शब्द के द्वारा या साधारण शब्द से वो विशेषित किया जाता है विशेष्य विशेष्य को आगे खोला इन्होंने भिद्यते लिखा इसको भेद्य कर लीजिए एक तो विशेषित होता है विशेषित किया जाता है दूसरे के द्वारा एक तो भिन्न होता है और एक भिन्न किया जाता है दूसरे के द्वारा अपने आप होना है एक दूसरे के द्वारा किया जाना है तो विशेष तथ्य था जैसे कि इन्होंने एक उदाहरण दिया उस प्रसंग में उस प्रसंग का देते हुए उस वचन को देना चाहते हैं तो छादोग्य प्रषद की इन्होंने एक वो कथा बताई जिसमें आ, ऋषि थे उद्दालक के पास ये कुछ पांच जने गए थे बड़े धन वाले थे आत्मा की जिज्ञासा वाले थे पूछने गए उदालक बता नहीं पाया तो उसने फिर कह के अश्वपति के पास में कहा वो तुम्हारे को इसका ठीक उत्तर देगा वो वाला प्रसंग तो है ये तो कह रहे हैं कि तद्यथा प्राचीन शालादय पंच महाश्रोतिया समेत प्राचीन शाल वाले बहुत बड़े बड़े शाल वाले पांच महाश्रोतिये थे बड़े बड़े ब्राह्मण थे वो समेत मिल करके पहले तो उन्होंने चर्चा की कि हम इनको जाने आत्मा को ब्रह्म क्या है आत्मा क्या है जैसा की चलो उसके पास चलते तो मिलकर के महर्षी उद्दाल हूं महर्षि उद्दालक के पास में पहुंच गए और उच्च उच्च इदम और उनसे बोले ये बात वैसे ये वचन इन्होंने उद्दालक के मुह से बुलवाया है वैसे वो वहां अश्वपति के मुख से है अशुपति अशुपति को यहां पर इन्होंने बताया उद्दालक को हालांकि उद्दालक के बाद में वो अशुपति तक पहुंच गए थे अब तो इन्होंने ये वचन अशुपति को कहा था ये संशोधन कर लेंगे यहां पर उच्च उच्च एव इम वैश्वानरम संप्रति अध्ययी सामने वाले को संबोधित करते कह रहे हैं कि आप इस समय आत्मा को ही आत्मानम एव इम वैश्वानरम इस आत्मा वैश्वानर का ही सम्प्रति इन दिनों आप अध्ययन कर रहे हैं चिंतन मनन कर रहे हैं उसी में लगे हुए हैं आप इन दिनों वो आपका विषय बना हुआ है तमे वनो इति, उसी को हमारे लिए भी कहो आपका तो विषय बना हुआ है ये उसी को हमारे लिए कहो अब इस वचन के आधार पर यह विवेचना करेंगे यहां ये वैश्वानर शब्द आया है वैश्वानर का मतलब क्या लिया जाए यहां पर अग्नि लिया जाए या परमात्मा लिया जाए क्या लिया जाए तो कह रहे हैं वैश्वानर शब्दे ने परमात्मा ग्रह परमात्मा का ही ग्रहण होना चाहिए क्यों ये तो ही जो वैश्वान सो अत्र साधारण शब्द है सामान्य वैश्वानर शब्द नहीं है कि कहीं भी घटा देंगे क्यों यह खलु साधारण शब्दों अग्नऊ जठराग्नऊेवतात्म के देवतात्मके सूर्यच प्रयुज्यते जो वैश्वानर शब्द सामान्य रूप से अग्नि के लिए किसी भी अग्नि के लिए अथवा जठराग्नऊ जठराग्नि पेट की अग्नि के लिए पाचकाग्नि के लिए या देवतात्मके के सूर्य देवरूप सूर्य के लिए भी वैश्वानर शब्द आ जाता है विवस्वान वैश्वानर जो शब्द है सूर्य के लिए भी आता है सूर्य प्रयुज्यते सामान्य शब्द तो किंतु अत्र स आत्मशब्दे न विशेष्यते न स भेद्य थे यहाँ आत्मशब्द के साथ में के द्वारा उसको विशेषित किया जा रहा है क्योंकि वचन में क्या कहा गया आत्मान एव इम वैश्वानरम एक कौन सा वैश्वानर आत्मान वैश्वानरम ये आत्मनम शब्द से वैश्वानर शब्द को विशेषित किया जा रहा है भिन्न किया जा रहा है सामान्य नहीं रहा अभी ये शब्द तेन स भेद्य आत्मा वैश्वानरम अल्प विरा सती न जीवात्मा ग्रहीतुम युज्यते ये तचारणाया ब्रह्मशब्दों की विशेषण प्रयुज्य अब यहां पर बात आएगी कि ये वैश्वानर मतलब जड़ अग्नि तो है नहीं तो आत्मा वैश्वानरम यानी आत्मा होगा वो तो आत्मा फिर दो तरह के हो गए और जीवात्मा और परमात्मा तो कौन से वैश्वान की बात की जा रही है जीवात्मा की परमात्मा की तो प्राप्ति तो दोनों की दिख रही है लेकिन उसमें आत्मा को कैसे हटा रहे हैं तो आगे लिखा इन्होंने कि न जीवात्मा ग्रही युज्यते युजते जीवात्मा का ग्रहण संगत नहीं है क्यों यदत्र विचारणायाम यहां जो प्रसंग चल रहा था विचार चल रहा था वहां पर ब्रह्म शब्दों की विशेषण प्रयुजते ब्रह्म शब्द भी वहां पर साथ में पड़ा हो गया आत्मा के साथ साथ ब्रह्म शब्द भी है वैश्वान के साथ आत्म शब्द हो गया आत्म के साथ साथ वहां पर ब्रह्म शब्द भी पड़ा हुआ है तो अब यहां पर ब्रह्मात्मा का ही ग्रहण होगा जीवात्मा का ग्रहण नहीं होगा तो ब्रह्म शब्दों विशेषण प्रयुज्यते क्या है विशेषण तो उसके लिए इन्होंने वचन दिया यहीं का ये छंदोग्य पांच ग्यारह एक पहला वाला है कोनू आत्मा किम ब्रह्म ये आत्मा क्या है ब्रह्म क्या है ये हम जानना चाहते हैं ये आत्मा और ब्रह्म एक ही चीज कहना चाहते हैं ब्रह्मात्मा के बारे में तो ब्रह्म शब्द से पता लगा कि वैश्वानरम में भी ब्रह्म ही लिया जाए ब्रह्मात्मा ही लिया जाएगा तो प्रश्न अत्र लक्ष्यम ब्रह्मैव। यहां प्रश्न के अंदर ब्रह्म ही लक्ष्य बनाया हुआ है यद अस्माकम आत्मा कह जो हम जीवात्माओं की भी आत्मा है इस शरीर की आत्मा तो हम और हमारी भी आत्मा कौन है वो परमात्मा है ब्रह्म यद अस्माकम आत्मा कह वो कौन है तो ब्रह्म इति वो ब्रह्म ही हो गए परंतु तत् कथन जातीय जातीय वो ब्रह्म ही होगा ये तो निश्चित था उनको लेकिन वो किस प्रकार का है उसके गुणधर्म क्या है ये उनकी विचारना का विषय था ये वो जानना चाहते थे तस्माद अत्र विशेषण बलैन वैश्वानर शब्दे न परमात्मा ग्रह्य इसलिए यहां पर इस विशेषण के द्वारा वैश्वानर शब्द से परमात्मा का ही ग्रहण होगा तो जैसे पीछे भी निश्चय करते रहे हैं यहां भी एक और उदाहरण दिया आसपास के शब्दों को देख करके प्रसंग को देख करके हमें ये निर्णय करना होता है कि यहां इस शब्द से क्या ग्रहण किया जाएगा जैसे कि ऋग्वेद के पहले मंत्र के लिए ही बहुत चर्चाएं चलती हैं। अग्निम ईड़े पुरोहितमजे देव मृत्युजम होतारम वो अग्नि कौन है वो अग्नि के ये जो बाकी सारे विशेषण दे दिए वहां पर अग्निम ईडे जिसकी मैं स्तुति करता हूं कौन पुरो वो पुरोहितम पुरोहित है ये जस्व ऋत्विक है ऋत्विजम होतारम रत्नधातम ये सारे विशेषण जिस अग्नि में घटेंगे उस पर ये लागू होगा उसकी मैं स्तुति करता हूं वो परमात्मा पे घटते हैं भौतिक अग्नि पे वैसे नहीं घटते तो जब अग्नि शब्द आया तो अग्नि का अर्थ भाष्य में फिर वो फायर कर देते हैं क्योंकि उनको अग्नि का मतलब वो फायर ही वहां शब्द में मिलता है भौतिक अग्नि अर्थ ले लिया फायर अब फायर कर दिया तो उससे तो परमात्मा का ग्रहण नहीं होगा और तो फायर शब्द वहां पर परमात्मा के लिए है ही नहीं हाँ शब्द तो परमात्मा का वाचक हो सकता है और इन सब विशेषणों से पता लगता है तो महर्षि की दयानंद के, के भाषा में यही तो देखा जाता है वो तो प्रसंग आदि को देख करके और फिर उसका ठीक अर्थ लेते हैं तो और दूसरे कहते हैं जी इस शब्द का ये अर्थ क्यों कर दिया आपने वो जो अर्थ संगति नहीं होता है वहां पर घटता ही नहीं है वो थोड़ा अर्थ करेंगे तो यहां वैश्वान शब्द से परमात्मा का ग्रहण होगा आगे देखिए पच्चीसवा सूत्र स्मर्यमाणम और इसी की सिद्धि में कि वहां परमात्मा का ही ग्रहण होगा परमेश्वर शब्द वैश्वान शब्द से उसको एक एक अंगों का स्मर्यमाण होते हुए उसके अंगी का वो अनुमान कराएगा इसका स्मरण किया इस अंग का स्मरण किया याद किया तो उससे उसके अंगी का अनुमान हो जाता है कि इसका कौन अंगी है तो वो परमात्मा ही होगा भाष्य देखिए एक एक अंगम स्मरियमाणम स्वस्थ अंगिना साधने अनुमानम प्रमाणम भवती एक एक अंग स्मरण किया जाता हुआ एक एक भी अकेला अकेला भी उस उसके अंगी के साधन में अनुमान प्रमाण होता है अब जैसे मान लो मनुष्यों में भी या तो किसी गाय में भी पशुओं में भी देख लीजिए अब सबके अंग कुछ अलग अलग होते हैं और कुछ कुछ विशेष होते हैं अब उसका किसी का एक बोल दिया तो कुछ विशेष ऐसा बोल दिया तो उसका पूरे का व्यक्ति का ज्ञान आ जाएगा गाय का कोई विशेष बोल दिया वो, वो वाली गाय उस तरह की वो पूरी गाय स्मरण में आ जाएगी मनुष्यों में भी हम कह देंगे अलग अलग अलग अलग तरह से कहेंगे ऐसे बाल वाला ऐसे आंख वाला ऐसे नाक वाला तो कुछ विशेष होता है तो केवल उतना कहने से ही पता लग जाता है उस व्यक्ति का ये किसको कहना है किसको कहना चाह रहे हैं तो एक एक अंग का स्मरण किया जाता हुआ उसके अंगी का अनुवापक होता है उसका जी बोधक होता है प्रमाण हो जाता है यदअत्र एक शिरा आदि खलु अंगम स्मरियते या जो सिर आदि एक, एक एक अंग का स्मरण गणन किया गया तसे हवा ये आत्मनो वैश्वा उस इस आत्मा के वैश्वनर के अब यहां भी देखिए वैश्वनर शब्द आया है और ए तसे आत्मन वैश्वानर से आत्मा रूपी जो वैश्वनर है आत्मा शब्द यहां पर फिर भी आ गया उसके एक एक अंग क्या है मूर्ध सुतेजा मूर्धा क्या है सुतेजा यानी द्विलोक उसकी उसका सिर है क्योंकि द्विग सबसे ऊपर माना जाता है ऊपर है और सिर भी समारा सबसे ऊपर होता है चक्षुर विश्व रूप नेत्र क्या है विश्व रूप है विश्व रूप मतलब सबका जो रूप दिखाने वाला है सूर्य विश्व रूप है प्राण है पृथक वर्तमा प्राण क्या है पृथक पृथक वर्तमा वाली वायु है जो अलग अलग रास्ते पे चलती है एक रास्ता तो है नहीं वायु का पृथक वर्तमा वायु का नाम संदेह बहुलो संदेह कहते हैं धड़ को धड़ क्या है बहुल है बहुल का मतलब है आकाश आकाश उसका धड़ है बस्ती रे व रही बस्ती कर लेना इसको बस्ती रे व रही रही कहते हैं जल को जल क्या है बस्ती क्या है उसकी जल ही उसकी बस्ती है बस्ती यानी मूत्राशय मूत्राशय में जल रहता है मूत्र रहता है ऐसे जो जब भूमि पर पानी रहता है वो उसकी जैसे कि बस्ती है मूत्राशय है पृथ्वी है व पृथ्वी ऐसे जैसे कि उसका पैर हो ये छंदोगे उपनिषद में एवं अंग माणो वैश्वानर है तो इन अंगों के द्वारा स्मरण किया जाता वह जो वैश्वनर है वो परमात्मा एवं अनुमातुम शक्यते इससे परमात्मा का ही अनुमान हो सकता है और किसी का नहीं कैसे क्यों नान्यह सामर्थ्य अभाव और कोई नहीं हो सकता उसमें हेतु दिया सामर्थ्य का अभाव होने से और कोई इन सब अंगों वाला हो ही नहीं सकता है पीछे भी बताया एतादृश अंगा तद भिन्न से अंगीनो अभाव इस प्रकार के अंग वाले किसी और अंगी का तो अभाव है और कोई है ही नहीं ऐसा जिसके ये अंग होते हो अंगानाम च अंगी संभवात स एश वैश्वानर अंगी रूप परमात्मा अस्थित और अंगों का अंगी संभव है अंग होते हैं तो अंगी भी कोई ना कोई होना चाहिए तो इसलिए इस इससे वैश्वानर अंगी रूप में यहाँ पर परमात्मा है तद अंगी निश्चाय कथनम वेदे विद्यते इस प्रकार अंगों से अंगी का निश्चय करने वाला वचन वेद के अंदर भी दिया गया है अथर्वेद का मंत्र है यस्य भूमि प्रमा अंतरिक्षम उतोदरम ये जिसकी ये भूमि प्रमा है प्रमा यानी पांव है प्रकट रूप से नापते हैं जिससे पैरों से भी नापते हैं अंतरिक्षम उतोदरम अंतरिक्ष जिसका उदर है पेट है दिवम यश चक्रे मूर्धानम और जिसने रचा है मूर्धानम दिवम मूर्धानम द्विक को जिसने मूर्धा रचा है बिल्कुल वैसी ही उपमा है लगभग तस्मय ज्येष्ठा ब्रह्मणे नमः उस जेष्ठ सबसे बड़े ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूं और आगे कहा यश सूर्य चक्षुष चंद्रमस चंद्रमाश्च पुनर्नव जिसके चक्षु कौन है सूर्य और चंद्रमा जिसके नेत्र है बार बार नवीन होने वाले क्योंकि सूर्य भी उगता है नया चंद्रमा भी उगता है नया ही होता है हमारे लिए नया जैसा लगता है तो ये जो नए नए उगने वाले सूर्य और चंद्र हैं ये जिसकी आंखें हैं चक्रे आस्यम और अग्नि को जिसने मुख बनाया मुख क्या है अग्नि उसका मुख है मुख में जैसे सब कुछ खा लेते हैं ऐसे अग्नि में जो भी जाता है लीन होता है तस्मय ज्येष्ठा ब्रह्मणे नमः उस ज्येष्ठ ब्रह्म को नमस्कार है तो इन अंगों का वर्णन तस्मय ज्येष्ठा है ब्रह्मण स्पष्ट रूप से ब्रह्म का कथन किया गया और इन इन अंगों का वर्णन किया गया सूर्य चंद्र दिलोक अंतरिक्ष इनको परमात्मा के अंगों के रूप में तो कथन किया लेकिन और किसी के अंग के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया इसलिए उपनिषदों में जहां पर वैश्वानर और आत्मा शब्द आया है तो आत्मा शब्द से भी वैश्वानर का ग्रहण होगा ब्रह्म शब्द भी वहां पर पढ़ा गया है और ये जो अंग है इन अंगों से उसी अंगी का ग्रहण होगा उसी परमात्मा का होगा इस तरह के बड़े अंग न तो मनुष्यों के होते हैं न किसी प्राणी के होते हैं ये तो उपमा के रूप में कहे गए और वहां ऐसी ऐसी उपमाएं परमात्मा के लिए ही कही जाती हैं। तो इन स्थलों पे जब वैश्वन और शब्द आएगा तो उससे परमात्मा का ही ग्रहण होगा ठीक है तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणोत्तरी Om. Om. So we go to the other option.